खेती कर रहे हैं हमने कोशिश ये की है कि सब जिलों से एक एक दो दो नाम तो आ जाएं दूसरा जैसे मैंने बताया था इस किताब में दिए हुए सभी फोटो हरियाणा के जैविक खेतों के किसानों के खेत के हैं ये जो अंतिम पृष्ठ पे फोटो है ये एक केमिकल के खेत की गेहूं की बाली है दूसरी जैविक खेत के गेहूँ की बाली है बिल्कुल डोड़े से डोड़ा मिलता हुआ एक ही दिन की बिजाई है एक ही किस्म है और आप देखेंगे कि ये जैविक वाली जो बाली है वो केमिकल वाली बाली से कहीं भारी दिखती है ये किताब अब बिक्री के लिए उपलब्ध है बीस रुपया मात्र इसकी लागत है और पर्चा जो है वो